फिर वे क्या-क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है क्योंकि उक्त वायु और सूर्य का आश्रय करके सब पदार्थों की रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं इसलिए विद्वान लोग भी इनसे बहुत कार्यों को सिद्ध करके उत्तम उत्तम धनो को प्राप्त होते हैं अब अगले मंत्र में वायु के सहचारी इंद्र के गुण उपदेश किए हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्य को योग्य है कि सहायककारी पवन के बिना अग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थ और उक्त प्रकार बिजली रूप अग्नि के बिना किसी पदार्थ की बढ़ती का संभव नहीं हो सकता ऐसा जाने अब पवनों के समूह किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य जिन पौनों के बिना कहना सुनना और पुष्ट होना आदि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता जिनके मध्य में सूर्य लोक सबसे बड़ा विद्यमान है जो इसके प्रदीपन करने वाले हैं जो यह सूर्य लोक अग्नि स्वरूप ही है जिन और जिस बिजली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता इत्यादि इन सब पदार्थों के विद्या को जान के मनुष्य को सदा सुखी होना चाहिए फिर वे किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन सूर्य की किरण वा बिजली के साथ मेघमंडल में रहने वाले जल को छिन्न भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथ्वी के जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त करते हैं उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिए भावार्थ जिससे यह वायु आकाश से ही उत्पन्न आकाश में आने जाने और तेजस्वी भाव वाले हैं इसी से विद्वान लोग कार्य के अर्थ से इनको स्वीकार करते हैं यह नवम वर्ग समाप्त हुआ अब अगले मंत्र में पवन और बिजली के गुण उपदेश किए हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे विद्वान लोग शूर वीरों की सेना से शत्रुओं के विजय वा पौनों से घिसने से बिजली के यंत्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा वा आग्नेयादि अस्त्रों की सिद्ध को करके सुखों को प्राप्त होते हैं वैसे ही तुमको भी विज्ञान वा पुरुषार्थ करके इनसे व्यावहारिक और पारमार्थिक सुखों को निरंतर बढ़ाना चाहिए फिर वे पवन किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य जब पहले वायु फिर बिजली उसके अनंतर जल पृथ्वी और औषधि की विद्या को जानते हैं तब अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होते हैं अब अगले मंत्र में सूर्य लोक के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पशुओं को पालने वाले अनेक काम करके गो आदि पशुओं को पुष्ट करके उनके दुग्ध आदि पदार्थों से मनुष्यों को सुखी करते हैं वैसे ही यह सूर्य लोक चित्र विचित्र लोकों से युक्त आकाश वा आकाश में रहने वाले पदार्थों को अपनी किरण वा आकर्षण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है अब अगले मंत्र में पोषण शब्द से ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रकाश किया है भावार्थ जिस कारण जगत का रचने वाला ईश्वर सबको पुष्ट करण हारदेश प्राण और जीव को जानता है इससे सब का जानने वाला है फिर अगले मंत्र में उस ईश्वर के ही गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य वा खेती करने वाला किरण वा हल आज से बारंबार भूमि को आकर्षित वाखन बो और धान्य आदि की प्राप्ति कर सचिक्कन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसंत आदि छह ऋतुओं को सुखों से संयुक्त करता है वैसे ही ईश्वर भी सत्य के सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न वा ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाली करता है यह 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब अगले मंत्र में जल के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है जैसे बंधुजन अपने भाई को अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते हैं वैसे यह जल ऊपर नीचे आते जाते हुए मित्र के समान प्राणियों के सुखों का संपादन करते हैं और इनके बिना प्राणी वा अप्राणी की उन्नति नहीं हो सकती इससे यह रश की उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों का माता-पिता के तुल्य पालन करते हैं फिर वे जल से कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो जल पृथ्वी आदि मूर्तिमान पदार्थों से सूर्य की किरणों के द्वारा छिन्न भिन्न अर्थात कणकण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को जाता है वही ऊपर से वृष्ट के द्वारा गिरा हुआ पान आदि व्यवहार वा विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार सन्योक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है भावार्थ सूर्य की किरणे जितना जल छिन भिन अर्थात कण कण कर वायू के सन्योक से खैचती हैं उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमी और और शदियों को प्राप्त होता है विद्वान लोगों को वह जल पान स्नान और शिल्प कार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख संपादन करने चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों तुम अमृत रूपी रस व वा औषधि वाले जलों से शिल्प और वैद्यक शास्त्र की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य सिद्ध व सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सब पदार्थ अपने गुणों से अपने अपने स्वभावों और उनमें औषधियों की पुष्ट कराने वाला चंद्रमा और जो औषधियों में मुख्य सोम लता है ये दोनों जल के निमित्त और ग्रहण करने योग्य सब औषधियों का प्रकाश करते हैं वैसे सब औषधियों के हेतु जल अपने अंतर्गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश और जो जलों में औषधियों का निमित्त और जो जल में अग्नि का निमित्त है ऐसा जानना चाहिए प्रथम अष्टक दूसरा अध्याय 11वां सर्ग समाप्त भावार्थ प्राणों के बिना कोई प्राणी वा वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते इससे शुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिए परम अर्थात उत्तम से उत्तम औषधियों को सेवन से योग युक्त से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है ऐसा जानना चाहिए भावार्थ मनुष्य जैसा कुछ पाप वा पुण्य करते हैं सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त करता ही है भावार्थ सब प्राणियों को पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य वा पाप का फल वा जल और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म व अगले जन्म में प्राप्त होता ही है वह अग्नि किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है उसको वे ऋषि तुल्य विद्वान हैं परमेश्वर के सिवाय जानते हैं किंतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप वा पुण्य को जानकर उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता ही है पूर्व सुक्त से कहे हुए असयाद पदार्थों के अनुसंगी जो वायु आदि पदार्थ हैं उनके वर्णन से पिछले 22वें सुक्त के अर्थ के साथ इस 23वें सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए यह 23वां सुक्त समाप्त हुआ अब 24वें सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में प्रजापति का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में प्रश्न का विषय है कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है कि जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें वह जाने और कौम देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृतवा आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त कराकर भी फिर हम लोगों को माता-पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है इन प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में प्रकाशित किए हैं भावार्थ हे मनुष्यों हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अमर रहने वह जो हम सब लोगों के किए हुए पाप और पूणियों के अनुसार यथा योग्य सुख दुख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिनकी न्याय युक्त व्यवस्था से पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं तुम लोग भी उसी को जानो किंतु इससे अन्य दूसरा कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वही मोक्ष पदवी को पहुंचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण करता है